बुद्ध की गाथाओं पर सदगुरुषो के अमृत प्रवचन एस ऐसो प्रवचन नंबर 111 भाग दो एक इंद्री की साधना ये भिक्षु एक एक इंद्री को साधते थे कोई भोजन पर नियंत्रण कर रहा था कोई रूप पर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 और अगर आंखें खुली रहती तो ये स्त्री जवान थी किसी दिन बूढ़ी भी होती जवानी कितनी देर टिकती क्षण भंगुर मगर एक दफे आंखें फूट गईं तो अब सूरदास ने जिस स्त्री को चाहा था ये सदा जवान रहेगी अब बूढ़ी नहीं हो सकती अब अटक गए सपने की स्त्रियां कभी बूढ़ी क्यों हो और अब स्त्री तो बूढ़ी हो चुकी होगी लेकिन सूर्यदास तो उसी स्त्री को याद करेंगी जो जवान थी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 निकलना नहीं चाहते निकलना पड़ रहा है अब इस पड़ोसी से कैसे झंझट छुड़ा है यह पीछे ही पड़ा है तो निकलना पड़ रहा है यह असहज दशा हो गई जबरजस्ती हो गई सहज का अर्थ होता है स्वास्फूर्त बुद्ध ने कहा संवर दुष्कर है इसका संवर या उसका संवर नहीं संवर ही स्वयं दुष्कर है भिक्षुओं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 जब इंद्रियां खींचती ही नहीं तो व्यक्ति जितिन्द्रीय हो जाता है। उस जितिंद्रिता में ही साधुता है कायन संवरो साधु साधु वाचा है संवरो मनसा संवरो साधु साधु सब संवरो सब संब भिक्खु भिखू सब दुखा पमुजथी शरीर का संवर शुभ है वचन का संवर शुभ है